मोहब्बत की जवाबानी के दिन हैं, जमी पर खुल्द सामानी के दिन हैं, जो हैं अपनी जगह खुशी द बुनियाद अब उन जर्रों की ताबानी के दिन हैं, इरादों की बुलंदी ओज पर है हवादस की पश्चिमानी के दिन है मोहब्बत जलवागर है झोपड़ों में अब इस दौलत की अर्ज जानी के दिन हैं, हर एक जंजीर है अब पासिकस्ता हर एक जिंदा की वीरानी के दिन है जवाल आमादा है तामीर ओह कमाल फिक्र इंसानी के दिन है कसीदे बादशाहों के हुए खत्म मोहब्बत की गजल ख्वानी के दिन है बहुत मासूम है एक एक लगजिस गरूरे पाक दामानी के दिन है धर्म की घोषणा प्रेम की घोषणा है धर्म का प्रयास पृथ्वी पर प्रेम के प्रसाद को उतार लेने के लिए धर्म की प्रार्थना प्रभु इस पृथ्वी पर उतरे इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और प्रभु के उतरने की सीढ़ी है प्रेम प्रभु तक जाने की सीढ़ी भी है प्रेम प्रभु के हम तक आने की सीढ़ी भी है प्रेम स्वभावता है जिस सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं उसी सीढ़ी से नीचे भी आते हैं प्रेम जोड़ता है स्वर्ग को और पृथ्वी को जिन्हें स्वर्ग तक जाना है उन्हें भी प्रेम की सीढ़ी चढ़नी होती है और अगर स्वर्ग को लाना है पृथ्वी पर तो उसी भी प्रेम की सीढ़ी से ही लाना होगा धर्म का सारसूत्र प्रेम है मोहब्बत की जहाबानी के दिन प्रेम के शासन के दिन आ गए जमीन पर व सामानी के दिन है। जमीन को स्वर्ग जैसे बनाने का समय आ गया जो है अपनी जगह खुर्सीद बुनियाद अब उन जर्रों की ताबानी के दिन सूर्यों के दिन तो सदा से थे अब एक एक अणु के सूरज के जैसे प्रकाशित हो जाने के दिन आ गए और विज्ञान ने पाया भी ऐसा ही है कि एक एक अणु अपने भीतर एक एक सूर्य है इतनी ही ऊर्जा का सागर जैसे सूरज ऐसे ही एक एक मनुष्य भी इतना ही विराट है जितना परमात्मा पर प्रेम के बिना इस विराटता का पता नहीं चलता प्रेम के बिना हम सिकुड़ जाते हैं छोटे हो जाते हैं प्रेम के साथ हम फैलते हैं प्रेम विस्तीर्ण करता है जितना बड़ा प्रेम होता है उतनी बड़ी तुम्हारी आत्मा होती अगर तुम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हो तो भी तुम थोड़े विराट हो जाते दो को करते हो तो और ज्यादा तीन को करते हो तो और ज्यादा और जितनी ये सारा जगत तुम्हारा प्रेम पात्र हो जाए तुम्हारा प्रीतम उस दिन तुम्हारी आत्मा इतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आकाश हर एक जंजीर है अप्पा जंजीरें आदमी के पैरों पर बहुत जीणसीण हो गई हैं तोड़ देने का वक्त आ गया है जरा से झटके में टूट जाएंगी हर एक जंजीर है अप्पा शिकस्ता हर एक जिंदा की वीरानी के दिन है और काराग्रह अब वीरान हो जाने चाहिए कौन से कारागृह लोहे के सिक्चों से जो बने हैं वे असली कारागृह नहीं असली काराग्रह तो वे हैं जो तुम्हारी घृणा की ईंटों से चुने गए आदमी बंद है तो घृणा व क्रोध ईर्षा द्वेष इनके कारागृहों में बंद है और आदमी मुक्त होगा तो प्रेम के आकाश में मुक्त होगा आ गए दिन जब सारे काराग्रह वीरान हो जाए मनुष्य मुक्त हो लेकिन मनुष्य प्रेम के अतिरिक्त और किसी तरह मुक्त होता ही नहीं जो लोग मुक्त होना चाहते हैं बिना प्रेम के उनके लिए मुक्ति भी एक नया बंधन हो जाता है और कुछ भी नहीं इसलिए तुम तुम्हारे साधु संतों को भी नए बंधनों में बंधा हुआ पाओगे उनका बंधन नया है उनके बंधन पर मोक्ष का नाम लिखा है मगर जिनके हृदय प्रेम से शून्य हैं, जिन्होंने प्रेम की रसधार तोड़ दी है और जिन्होंने प्रेम के सेतु जला दिए वे लाख चिल्लाते रहें मोक्ष के लिए उन्होंने मोक्ष का उपाय मिटा दिया उन्होंने बीज ही दग्ध कर दिया जो मोक्ष बनता है प्रेम का बीज ही मोक्ष का फूल बनता है मनुष्य के हृदय में प्रेम से मूल्यवान और कुछ भी नहीं इसलिए मेरी सारी शिक्षा तुम्हारा प्रेम जैसे जैसे विकसित हो जिस जिस द्वार से विकसित हो जिस जिस माध्यम से सब माध्यम उपयोग करना देह का प्रेम भी सुंदर है लेकिन उसी पर रुक मत जाना मन का प्रेम भी सुंदर है लेकिन उसी पर ठहर मत जाना आत्मा का प्रेम भी सुंदर है लेकिन वहां भी नहीं रुकना है पहुंचना तो परमात्मा तक है तभी तुम्हारी सारी जंजीरें टूटेंगी और जंजीरें बिल्कुल जीर्णसीण हो गई जरा झटका दे दो कि टूट जाए तुम्हारे ऊपर जंजीरों का प्रभाव बहुत नहीं रह गया है सिर्फ पुरानी आत्तों के कारण तुम जंजीरों के प्रभाव में हो आज कौन हिंदू हिंदू, हिंदू है कौन मुसलमान मुसलमान कौन ईसाई ईसाई अगर लोग ईसाई हो जाते हैं तो रविवार को हो जाते हैं जब चर्च जाते और अगर कोई मुसलमान हो जाता तो तब जब हिंदुओं के मंदिर जलाने होते और कोई हिंदू जब हिंदू हो जाता तो तब जब घृणा और वैमनस की लपटें जलती ये जंजीरें ये काराग्रह तुम काम में ही तब लाते हो जब कुछ गलत करना होता है जंजीरों का ठीक उपयोग हो भी नहीं सकता और कारागृहों की कोई सम्यक परिणति हो भी नहीं सकती ये दीवालें तुम्हें दूसरों से अलग करती मनुष्य और मनुष्य के बीच फासला खड़ा करती भेद खड़ा करती मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाती इनके तोड़ने के दिन आ गए और एक झटके में टूट जाएंगी ये, क्योंकि ये बड़ी जीवनशील हो गई बहुत पुरानी इनके प्राण तो निकल ही चुके तुम इन्हें क्यों ढो रहे हो यही आश्चर्य की बात है तुम्हारी आत्मा का इनके साथ कोई संबंध भी नहीं रह गया है हर एक जंजीर है अब पासिकस्ता, हर एक जिंदा की वीरानी के दिन है हर कारागृह को बर्बाद कर देने का समय आ गया है धर्म मनुष्य को तैयार करता रहा इस घड़ी के लिए वह घड़ी करीब आ गई है महावीरों ने बुद्धों ने मोहम्मदों ने जिस घड़ी की प्रतीक्षा की थी वह घड़ी करीब आ रही है यह पृथ्वी अब एक हो सकती है सब दीवारें गिराई जा सकती हैं और सब झंझिरें तोड़ी जा सकती हैं जो उनकी आकांक्षा थी आज पूरी हो सकती है एक बहुत अपूर्व क्षण मनुष्य जाति के इतिहास में गरीब आ रहा है इस सदी के पूरे होते होते तुम या तो मनुष्य को मिटा हुआ पाओगे या मनुष्य का एक नया जन्म देखोगे वह जन्म प्रेम का जन्म होगा अब प्रेम का मंदिर ही बचेगा पृथ्वी पर और मंदिर नहीं बच सकते और मंदिरों की जरूरत भी नहीं है सारे मंदिर प्रेम के मंदिर में जाने चाहिए और सारे मंदिरों में प्रभु उल्लास के गीत गाए जाने चाहिए हो चुकी उदासी बहुत हो चुका विराग बहुत हो चुकी त्याग तपश्चर्या की बात बहुत अब प्रेम का गीत और प्रेम का झरना फूटना चाहिए विराग संसार से करने की चेष्टा असफल हो गई अब परमात्मा से राग करना चाहिए और मैं तुमसे कहता हूं जो परमात्मा से राग कर लेता है उसका संसार से विराग अपने आप हो जाता है जो विराट के प्रेम में पड़ जाता है क्षुद्र से उसके नाते अपने आप टूट जाते क्षुद्र से नाते तोड़ने की चेष्टा ही छोड़ दो विराट से संबंध जोड़ो यह मौलिक भेद है मेरी दृष्टि में और दृष्टियों में और अन्य दृष्टियों में अन्य दृष्टियां कहती हैं अंधेरे से लड़ो मैं कहता हूं दिए को जलाओ अंधेरे से लड़ो मत अंधेरे की कोई औकात क्या अंधेरे का अस्तित्व क्या अंधेरे की शक्ति क्या दिया जलेगा और अंधेरा नहीं हो जाएगा संसार को छोड़ो मत परमात्मा से प्रेम कर लो उसी प्रेम में संसार छूट जाएगा संसार में रहते रहते भी तुम सांसारिक नहीं रह जाओगे इसी किमिया को मैं संन्यास कह रहा हूं जवाल आमादा है तामीर ओहाम अंधविश्वासों के दिन लद गए कमाल फिक्र इंसानी के दिन है अब तो मनुष्य के गौरव का दिन आया मनुष्य की प्रतिभा के निखार का दिन आया कसीदे बादशाहों के हुए खत हो चुकी स्तुतियां राजनेताओं की बहुत मोहब्बत की गजल ख्वानी के दिन है राजनीति घृणा का शास्त्र यदि धर्म प्रेम का शास्त्र है तो राजनीति घृणा का शास्त्र अगर धर्म अद्वैत का शास्त्र है तो राजनीति द्वैत का भेद का शास्त्र अगर धर्म जोड़ सकता है तो राजनीति लड़ाती इसलिए मैं कहता हूं जिन धर्मों ने तुम्हें लड़ाया हो वे छदेश में राजनीतियां थी धर्म नहीं थे तुम्हारे पंडित तुम्हारे पुरोहित तुम्हारे मौलवी तुम्हारे पादरी राजनीतिक के हाथ के प्यादों से ज्यादा नहीं मंदिरों और मस्जिदों के पीछे राजनीति के झंडे अब तक प्रेम का झंडा उठ नहीं सका बहुत बार उठाने की कोशिश की गई जीसस ने उठाना चाहा और बुद्ध ने उठाना चाहा और बुद्ध के विदा होते ही झंडा गिर गया या झंडा अगर रहा भी तो उसके पीछे दूसरे झंडे खड़े हो गए बहुत बार मनुष्य की प्रज्ञा को गौरव देने का आयोजन किए गए तुम्हारे भीतर परमात्मा का आवास है इसकी घोषणाएं की गई लेकिन तुम बार बार सो जाते हो और भूल जाते हो तुम सपनों में खो जाते हो तुम बुद्धों की बात सुनते ही नहीं तुम बुद्धू पुरोहितों के चक्र में पड़ जाते हो और बुद्धू पुरोहित को तुम्हारी मुक्ति से कोई प्रयोजन नहीं है उसका प्रयोजन तुम्हारे शोषण शोषण पर वह जीता है हां लफाज़ी है सुंदर उसके शब्द हैं, वेद उसे कंठस्थ हैं, कुरान उसे याद है पर उतनी ही जैसे तोतों को याद हो जाए बस तोता रटन से ज्यादा कुछ भी नहीं उसके प्राणों में कहीं भी उपनिषदों की गूंज नहीं है, उसके जीवन में कहीं धम्मपद का कोई अनुभव नहीं उसकी श्वासों में अभी कुरान की तरोन्नम नहीं बसी है और ना उसके हृदय ने अभी जाना है कि परमात्मा क्या है उसने तो धर्म को भी मनुष्य के ऊपर हावी होने का एक कारगर उपाय समझा है लत गए वे दिन अब चाहो तो तुम बाहर निकल आओ अपने काराग्रहों से सिर्फ पुरानी आदत के कारण तुम रुके हो दरवाजा खुला पड़ा है दरवाजे टूट है। गए हैं जंजीरें सड़ गई हैं कोई कारण काराग्रोह में रहने का नहीं रह गया है सिर्फ हिम्मत जुटाने की बात है सिर्फ जरा सा साहस और सब लक्ष्मण रेखाएं जो तुम्हारे पास खींची गई थी सब अंधविश्वास कचरे के ढेर में फेंक दिए जा सकते हैं अब दिन आ गए प्रेम के गीत गाने के मोहब्बत की गजल खुआ के दिन हैं, बहुत मासूम है एक एक लग्जिस प्रेम के रास्ते पर भूल भी करो तो प्यारी और घृणा के रास्ते पर भूल ना भी करो तो भी भूल है इसे समझना प्रेम का जादू ऐसा है कि उसके रास्ते पर भूल भी करो तो भूल नहीं रह जाती प्रेम के रास्ते पर भूल बड़ी भोली भाली हो जाती बड़ी निर्दोष हो जाती घृणा के रास्ते पर बिल्कुल ठीक ठीक भी करो तो भी ठीक ठीक सिर्फ चालांकी होती चालबाजी होती बहुत मासूम है एक एक लज्जिस एक एक भूल बड़ी भोली भाली है गरूरे पाक दामानी के दिन है। अब इस भोली भाली पवित्रता के गौरव के दिन आ गए मनुष्य को निर्दोष बनाना है पांडित नहीं देना है मनुष्य को पांडित मनुष्य के प्रेम की हत्या कर देता है पंडित को तुम प्रेमी हो पंडित का मस्तिष्क इतना कचरे से भर जाता है कि उसके हृदय को गुनगुनाने का मौका ही नहीं रहता पंडित सिर में जीने लगता है हृदय को भूल ही जाता है हृदय की उसे याद ही नहीं रह जाती और पंडित हृदय की बात सुन भी नहीं सकता क्योंकि हृदय की बात पागलपन की मालूम होती है जिसने बुद्धि के गणित को सब कुछ समझ लिया उसे हृदय की बात अंधी मालूम होती इसलिए पंडित प्रेम को अंधा कहते मैं तुमसे कहता हूं प्रेम ही सिर्फ आंखवान है प्रेम के पास ही सिर्फ आंख है क्योंकि उसी आंख से परमात्मा देखा जाता है और बाकी सब आंखें अंधी लेकिन होशियार आदमी प्रेम को अंधा कहते जरूर उनकी होशियारी में कहीं चूक है तार्किक व्यक्ति कहते हैं बचना प्रेम से क्योंकि प्रेम पागलपन है तर्क की दृष्टि में प्रेम पागलपन है भी क्योंकि तर्क कहता है छीनो झपटो और प्रेम कहता है दो छीन झपट वाले तर्क के लिए देने की बात पागलपन तो मालूम होगी यह आज के सूत्र दान के सूत्र है दान का अर्थ है दो असेस भाव से दो अपने को पूरा दे डालो अपने को चुका ही दो देने में कुछ बचाना मत जरा सी भी कृपणता मत करना क्योंकि तुमने जितनी कृपणता की उतने ही तुम परमात्मा से वंचित रह जाओगे परमात्मा उसे मिलता है जो अपने को भूत रूप से दे देता है समर्पित को मिलता है परमात्मा और प्रेम की पाठशाला में ही समर्पण के पाठ सीखे जाते हैं बहुत मासूम है एक एक लग्जी घबराना मत प्रेम के रास्ते पर अगर पैर डगमगाए डगमगाएंगे क्योंकि तुम कभी चले नहीं और प्रेम के रास्ते पर अगर तुम्हें नई नई अनुभूतियां हो तो डरना मत घबराना मत अज्ञात का भय लगता है अनजान अपरिचित का भय लगता है तुम अब तक होशियारी से जिए हो संभल संभल के चले हो तुम्हें लड़खड़ाने का पता ही नहीं लेकिन लड़खड़ाने की एक निर्दोषता है एक सरलता है। शराबी को देखा है लड़खड़ा थे ऐसा ही प्रेमी भी लड़खड़ाता है। परमात्मा के शराब को पीके लड़खड़ाता है मदमस्त हो जाता है डोलने लगता है उसकी आंखें गीली हो जाती आंखें नहीं उसका हृदय भी गीला हो जाता है उसके सारे प्राण एक नई लय भर जाते हैं अस्तित्व के छंद से उसका तालमेल होने लगता है वृक्षों की हरियाली उसे अपनी हरियाली मालूम होने लगती फूलों की लाली उसे अपनी लाली मालूम होने लगती उधर सूरज उगता है तो उधर उसे लगता है उसके भीतर भी कोई उगा अस्तित्व के साथ उसका एक समानांतर संबंध हो जाता है उधर फूल खिलते हैं तो उसे लगता है इधर भीतर भी कोई खिला तब कोई जान पाता है परमात्मा को मगर इसके इस अनुभूति के लिए दान की कला सीखनी होगी और दान से इतना ही मत समझ लेना कि चले गए और मंदिर में दो पैसे दान कर आए ये फिर उसी गणित की बात हो गई होशियारी की बात हो गई कि चलो कुछ दिलो हो कहीं परमात्मा किसी दिन तो कहने को रह जाएगा कि हमने दान भी किया था ये दान दान नहीं जो प्रतिकार मांगता है ये दान दान नहीं है जो पुरस्कार मांगता है ये दान दान नहीं है जो हेतुपूर्वक दिया गया है दान तो तभी दान है जब आनंद से दिया गया है, अहेतुक देने के ही मजे से दिया गया है देने में ही जिसका पुरस्कार मिल गया है जिसके पीछे लेने का कोई विचार ही नहीं है जिसके पीछे न तो पुण्य की कोई धारणा है न स्वर्ग और बैकुंठ में कुछ सुख पाने का कोई आयोजन है जिसके पीछे कोई आयोजना ही नहीं है वही दान है और दान का मतलब नहीं कि भिखारी को दो पैसे दे देना और सोच लेना निश्चिंत हुए भिखारी को तुम्हारा दिए गए दो पैसे भिखारी को कम दिए जाते हैं तुम अपनी बेचैनी को छिपाने के लिए ही ज्यादा सांत्वना तलाश लेते हो तुम कहते हो हमने कुछ तो किया न दो तो तुम्हारे भीतर चोट लगती पीड़ा होती तुम भी तो अपराधी हो तुम्हें लगता है मैं भी तो इस भिकमे के भिकमंगेपन का भागीदार हूं इस समाज का मैं भी तो हिस्सा, हिस्सा हूं इस समाज ने इसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है तुम्हारे भीतर अपराध की वृत्ति पैदा होती तुम्हें लगता है कि मैं कुछ जिम्मेवार हूं कहीं मैंने कोई अनजाने पाप किया है दो पैसे दे के तुम अपना मन हल्का कर लेते हो तुम भिखारी को नहीं देते दो पैसे तुम अपने घाव पे थोड़ी मलम पट्टी रख लेते हो कि मंदिर में कुछ दान कराते हो कि तीर्थ चले जाते हो ये सब धोखे हैं ये देना नहीं है ये देने की भ्रांति पैदा करना है फिर देना क्या है देना बड़ी अनूठी प्रक्रिया है जिस भांति तुम अपनी प्रेसी को देते हो या अपने बेटे को या अपने मित्र को किसी और कारण से नहीं किसी अपराध के भाव से नहीं कुछ आगे पाने के हिसाब से नहीं शांता सुखा है रघुनाथ गाथा मस्ती में आनंद में देने में ही रस है देना ही अपने आप में पूर्ण हो गया इसके आगे कुछ और आकांक्षा नहीं है ऐसे जब तुम दोगे फिर तुम किसको देते हो यह सवाल नहीं ऐसे जब तुम दोगे और धनी देने की बात नहीं वह भी चालबाजी है आदमी की जब भी दान की बात उठती तो आदमी सोचता धन धन तुम लाए भी नहीं थे दोगे क्या खाक जो तुम्हारा नहीं है उसे देने की भ्रांति में मत पड़ना जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारा है ही नहीं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे देने की असली बात तो उसे दो जो तुम्हारा है जो तुम हो अपने को दो अपने से बचने के लिए आदमी धंधे लेता वो सोचता है दिया तो कुछ तो दिया ये दान दान से बचने का उपाय है अपने को दो जरूरी नहीं कि तुम भिकमंगे को दो पैसे दो ही लेकिन कभी भिकमंगे का हाथ अपने हाथ में लेकर दो घड़ी उसके पास बैठ जाओ उसकी दुख दुख दुख सुखी सुन लो उससे दो बातें कर लो जैसे वह भी मनुष्य हो तुम्हारे जैसा ही मनुष्य तुमसे नीचा नहीं तुम उससे ऊपर नहीं तो शायद तुमने ज्यादा दिया शायद तुमने उसे मनुष्य होने का गौरव दिया शायद तुमने उसे खींच लिया उसके कूड़े कचरे से तुमने उससे महिमा दी और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन मत देना लेकिन धन तुम्हारे विराट दान का एक हिस्सा होना चाहिए धन और दान पर्यायवाची नहीं हो जाने चाहिए ऐसा ही पर्यायवाची हो गए हैं इस देश में और अन्य देशों में भी लोग धन दे के सोच लेते हैं दान किया अभी भी खूब मजे की बात पहले इन्हीं से शोषण कर लेते हो लाख का शोषण कर लेते हो और दस रुपए दान कर देते हो इससे तुम्हें सांत्वना हो जाती मगर किसको धोखा दे रहे हो धन का इतना मूल्य कि हम त्याग को भी धन से ही नापते तो जैन अपने शास्त्रों में महावीर के त्याग का वर्णन करते तो इतने हाथी इतने घोड़े इतने स्वर्ण रथ इतना महल इतने हीरे जवारात इतनी बड़ी संख्या गिनाते हैं जो कि सच नहीं मालूम होती क्योंकि महावीर एक बहुत छोटी सी जागीर के मालिक थे इतना धन हो नहीं सकता था महावीर एक इतने छोटे राज्य के मालिक थे एक तहसील या बहुत से बहुत दो तहसील बस इतनी सीमा थी उस राज्य की महावीर के जमाने में भारत में दो हजार राज्य थे जरा जरा राशि टुकड़ों में देश बटा था एक बड़े मालगुजार समझो की बड़े जागीरदार समझो कोई सम्राट नहीं लेकिन वर्णन शास्त्रों में ऐसा किया जाता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट इतना धन इत्यादि था नहीं ये शास्त्रों ने धन इतना बढ़ा के बताया ये क्यों बढ़ा के बताया होगा और ये बढ़ता गया है जितना पुराना शास्त्र उतना कम वर्णन है हाथियों का घोड़ों का फिर जैसे जैसे शास्त्र और बढ़े और बढ़े वर्णन भी बढ़ता गया क्यों क्योंकि त्याग को बड़ा कैसे बताएं त्याग को मापने का भी हमारे पास एक ही उपाय है वह धन है अगर महावीर के पास कुछ भी नहीं था तो उनको महात्यागी कैसे कहोगे अगर महावीर एक गरीब घर में पैदा हुए होते और त्याग कर देते तो कोई भी त्याग की बात थी ही नहीं लोग कहते था क्या तुम्हारे पास जो त्याग दिया